पसनयाथयनुदीन किंचिफल शेसित चिस्वर्ग मथा पवर्गम भी अस्माकम यदुनंदना घ्रियुगलध्यान कि लोके दमेन किम नृपतिना स्वर्गैच कि मुक्तमुनी मृज्यम कि फलम् देवकी फलति तत्पालती यशोद प्रकामुपभुजते गोप्य नम कमल नम कमल मिने नम कमल पादाये नमस्ते कमले यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं जो वैदि तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे अज अज अजा तत्व जिज्ञास जीवात्मा थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी रे yo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 कि प्रत्येक मायाधीन व्यक्ति में चार दोष होते हैं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा ये चारों दोष मायाधीन में अवश्य अवश्य होते हैं अज्ञानियों में हम लोग अज्ञानी है ना क्योंकि मैं कौन मेरा कौन का उत्तर नहीं समझ पाए इसलिए हम लोगों में ये चार दोष हैं हम माने न माने पहला दोष है भ्रम जिसका अर्थ है किसी वस्तु को दूसरे रूप में समझना इसको हम लोग कहते हैं कंफ्यूजन ब्रह्म हो गया, अर्थात हम लोग आत्मा हैं दिव्य हैं, सूक्ष्म हैं, ये सब हम भूल गए अपने को देह मान लिया और देह में भी चौरासी लाख प्रकार के देह हैं। हम और सब देह नहीं है मनुष्य है मनुष्यों में भी हम स्त्री नहीं है पुरुष है और पुरुषों में भी हम क्षत्रिय नहीं है ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी हम सरजुपारीण नहीं है कानकुब है इतनी सारी बीमारी मोड ले ली हम लोगों ने जरा उनसे पूछो कि सबसे पहले कौन थे तो शास्त्रों वेदों के अनुसार उत्तर मिलेगा भगवान सब उन्हीं से पैदा हुए हाँ तो फिर ये क्या लड़ाई है अरे एक बाप के संसार में अगर चार बच्चे हो सब यही तो बोलते हैं हम त्रिपाठी के बच्चे हैं चारों चारों त्रिपाठी हैं तो हम सब भगवान के बच्चे हैं चैलेंज है वेद का बार बार ये तो वाईमान भूतान जायन्ते सब भगवान से पैदा हुए हैं सब भगवान के बच्चे ये हम भूल गए ये भ्रम हो गया ये भ्रम सदा से है एक दिन हो गया ऐसा नहीं इसका भी सब कारण समझाया गया डिटेल में कि हमारा ओरिजिनल रूप ही ये है मायाधीन जीव लेकिन हम मायाधीश भगवान के अंश है शक्ति है वे ही हमारे सर्वस्व हैं, जिसको हम संसार में संबंधी कहते हैं रिश्तेदार अब जब भ्रम हो गया तो हमने रिश्तेदार भगवान को नहीं माना ये शरीर के रिश्तेदारों को रिश्तेदार मान लिया ये हमारे पिताजी हैं माताजी हैं बहनजी हैं भाईजी हैं भाई जी है, बेटा जी है ये साले साहब है ये जीजा साहब है खोपड़ा साहब है तमाम सारे रिश्तेदार ये रिश्तेदार आप किसे कहते हैं इसका भावार्थ क्या है हमारे हितैषी हमारे दुख में काम आने वाले कितने भोले हैं आप अरे ये सब स्वार्थी है स्वार्थी है हा मैंने ये भी आप लोगों को डिटेल में बताया है यदि हम किसी के लिए कुछ करते हुए देखते हैं तो वहां भी 420 है इसके लिए दस रुपया खर्च कर दो तो फिर सौ रुपया वसूल करेंगे ये चालाकी है पति बीमार है सीरियस उसकी श्रीमती रात भर जागती है देवी देवता मनाती है उसके जीवित होने के लिए नहीं और कहे के लिए अरे वो इसलिए कि हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा अगर ये चला जाएगा तो इसी की कमाई खाते हैं ये सब बाहर का काम करता है सर्वेंट वाला ये सब कौन करेगा जो जो हमको इंद्रियों का सुख मिल रहा था वो कैसे मिलेगा ये तमाम स्वार्थ की बातें हैं इसलिए रात भर जागती है नंबर दो अगर मैं नहीं जागूंगी तो जब मैं सीरियस हो जाऊंगी तो ये भी बाहर चला जाएगा क्लब में मरने दो हमारी बीमारी में वो माइके चली गई थी हम लोग तो नंबरी व्यापारी हैं संबंधियों चाहे जो हो हिसाब गणित देखते रहते हैं इसने हमारे लिए क्या किया और फिर अगर वो संबंधी भले आदमी भी हो तो कितना साथ देंगे हमको लड़की की शादी करना है पैसा चाहिए लेकिन क्या बताएं हमारे जितने रिश्तेदार है सह भुक्कड़ अब बोलो वो संबंधी क्या करेंगे आपके लिए और अगर सगे संबंधी करीब वाले ये माँ है बाप है पति है बीबी है इनको ले लो तो अरे हम बैठे हैं और तुम चले गए श्रीमती पहले चली गई किसी की श्रीमान पहले चले गए किसी का बाप पहले चले गया किसी का बेटा पहले चला गया वही हिसाब किताब नहीं है कि बाप सीनियर है उसको जाने दो पहले जी नहीं जिसका स्टेशन आ गया वो ट्रेन से उतर गया एक ही स्टेशन के बाद उतर गया कोई चार स्टेशन के बाद उतर गया जो बैठा हुआ है वो चिल्लाया करे मैं अकेला रहूंगा साहब आप चले जा रहे अगर वो कहे साहब आप भी चलिए अरे साहब मैं कहा जाऊंगा मेरा घर तो इलाहाबाद में है पुत्र दारात बंधु नाम संगम पान संगम ग्यारह सत्रह तिरपन भागवत ये जितने शरीर के रिश्तेदार हैं इनका संबंध जो है ये पथिकों के संबंध के समान है राहगीरों के यात्रियों के एक कंपार्टमेंट में पच्चीस यात्री बैठे हैं एक बस में पचास यात्री बैठे हैं सबका अलग अलग स्टेशन है उतरने का जिसका स्टेशन आया उतर गए ये पिता माता से कोई मतलब नहीं है उस जीवात्मा का इतने दिन का समय था जीवितम मरणम जंतोर गति स्वे नमणा बारह छे पचीस जाए थे जंतु कर्मण दस चौबीस तेरा अपने अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार लोग आते हैं और समय पूरा होने के बाद फिर चले जाते हैं उसमें करेक्शन कोई नहीं कर सकता ज्योतिषी आजकल देखो शास्त्र वेद न जाने वाले कितने भोले हैं 99.9 परसेंट गृहस्थी बड़े बड़े विद्वान लड़का सीरियस हुआ क्या करें, क्या करें डॉक्टर कहते हैं भाई मामला हमारे हाथ से निकल गया हा? अच्छा ए, पंडित जी को बुलाओ तो, मृत्युंजय का जाप करा दो मृत्युंजय मृत्यु को जीत लेंगे हम मृत्यु को तुम जीत लोगे <laughs> अरे अपने मन को तो जीत नहीं सके तुम तो मृत्यु को जीत लोगे। मृत्युंजय का एक मंत्र पंडितों ने माना है त्रम्बकम जजा महेश सुगंधिम पुष्टि बर्धनम उर्बारुक बंधना मृत्यो यमामृता यही मंत्र है इसका जब करते हैं पंडित लोग आके गृह के घर में बेटा सीरियस है अब वो जब करते जब करते करते हैं हैं हैं या या सो जाते सोचते हमारा बेटा बहुत बीमार है वहां जाना है अब हमको जब भी करना है दो रोटी का इंतजाम भी करना है कहा मन है कहा क्या है इसका क्या मतलब कोई नहीं उनको अपना खाना पूरी करना है और शेठ जी समझते हैं अब तो लड़का बच ही जाएगा अरे के जिन अभम के सगे मामा श्री कृष्ण बाप अर्जुन महापुरुषों का दादा पूर्व जन्म में मैं ही जो महापुरुष था और अभिमनु का ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार सब बैठे और आकार निरपराध चार सौ बीस करके उसको मारा कवरों ने और सोलह वर्ष की उम्र में उत्तरा विधवा हो गई और सब बैठे शोक मना रहे हैं शोक हमारे संसार में मनाते हैं ना लोग <laughs> अरे भगवान भी बैठे हा अरे ये तो जो चाहे कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं अर्जुन भी कर सकता है वेद व्यास भी कर सकते हैं सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं एक कमजोर आदमी एक बलवान को गाली दे रहा है वो पहलवान जिसको गाली दे रहा है एक झापड़ में इसके दांत सब बाहर कर सकता है कर सकता है लेकिन करता नहीं क्यों अरे अभी पुलिस आ जाएगी हमको ले जाएगी पकड़ेगी मारेगी पीटेगी जेल करेगी मारो मत वो तो कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर भगवान कहते हैं है, मई कानून बनाऊं और मैं काटू तो लोग क्या कहेंगे भाई भगवान के यहाँ भी पार्शियलिटी है वो मामा और भांजे का वो मामा लगते हैं ना अभिमन्य को तो उसको बचा लिया और हमारा बेटा मरा तो नहीं बचा भगवान कहते हैं मैं अपने बाप को भी नहीं बचाते जी दशरथ जी मर गए मेरे आख के सामने हमने नहीं बचाया और हम सौ रुपया देकर मृत्युंजय का जाप करके और प्रारब्ध काटने का प्लान बनाते हैं ये हमारे देश के हमारे बड़े बड़े समझदार लोग हैं तत्पज्ञ नहीं है वेदों शास्त्रों का तत्पज्ञ ज्ञान नहीं है और अगर है भी विश्वास तो नहीं है मेन चीज विश्वास है जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ और हर संप्रदाय का हर संत कहता है भगवान अंदर बैठे हैं और वो नोट कर रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों को सुनते सुनते थक गए हम लोग लेकिन मानते नहीं वो सब जगह है मानते नहीं ये सब भ्रम है अपने को देह मानने के कारण ऐसे ही प्रमाद होता है मन की असावधानी मन चंचल है इस समय हमारा मन भगवान के प्रति अच्छा है अगले क्षण में रजोगुणी हो गया अब डाउन हो गया अगले क्षण में तमोगुणी हो गया और डाउन हो गया वो तो चाहे भगवान के प्रति हो चाहे गुरुजी के प्रति हो चाहे बाप माँ के प्रति हो सब बदलता रहता है जैसे आप लोग आजकल लाइट होती है ना लुप्त लुप्त होती रहती है ऐसे ही हमारा अंतकरण है कभी सात्विक कभी राजस कभी तामस अधिक तामस उससे कम राजस कभी कभी सात्विक और दिव्य निर्गुण होने का तो प्रश्न ही नहीं तो जैसी चित्त वृत्ति हुई वैसे ही निर्णय होता है यतुर्भवती यत तत् कर्म कुरते य कर्म कुरते तदबि संप चार चार पांच वृहदारण्य को उपनिषद और कर्णा पाठक कहते हैं अनुभव की कमी हमको किसी सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है और हम अपने आप पैर अड़ा देते हैं वहा लोग कहते हैं कि वो टांगड़ा रहा है कुछ जाने न बुझे गांव में बैठते हैं अपर गवार लोग तो कहते हैं इतनी गरीबी है ये गवर्नमेंट को दिमाग में ये नहीं आता कि एक एक करोड़ के नोट छपवा दे खूब सारा और सब अमीर हो जाए उनको बस इतनी अक्ल है कि नोट छपवा दो एक एक करोड़ के और खूब बांट दो सब अमीर हो जाएंगे <laughs> लेकिन बड़े रोब से बोलते हैं अरे सब मतलबी है अपना अपना जेब भरते हैं हम लोगों की राय से करें तो तो सब 24 घंटे में सब करोड़पति हो जाए हमारे देश के लोग यानी अनुभव यान नहीं है फिर भी हम लोग भगवान की चर्चा चली हा भगवान ऐसा है भगवान ऐसा है मुझे सब मालूम है मैंने गीता पढ़ी है मैंने भागवत पढ़ी है वो भी टांगड़ा दिया हम ही से कहते हैं लोग महाराज गीता में तो ऐसा लिखा <laughs> गीता की शक्ल देखा है। नहीं नहीं हम तो किताब उताब नहीं देखे और लेक्चर दे रहे हो जगत गुरु को इतना अहंकार है भरतीयर ने कहा था पेदाकि हम मदाधस्म भव्योस्मित्यवलिप्त मम मन यदा किंचितिंच किंचित गुरुजन सकाशादा मूर्खोस्मी ज्वरुव मदो मे व्यपगता जब मैं अल्पज्ञ था तो बड़ा अहंकार था आ, आ, आ, एक श्लोक तो याद हो गया गीता का उल्टा सीधा गीता के ज्ञानी हो गए एक तो लोग भागवत का याद कर लिया कहीं से दो चार चौपाई याद कर ली बस हो गए बक्ता रुपया दे दिया टीवी पर बैठ गए बोलने को अब टीवी वालों को तो मतलब नहीं है क्या नॉलेज है इसमें क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है ये हमारे देश में हो रहा है नाटक तो ये चार दोष मनुष्यों में है इसलिए उनसे पूछना मैं कौन मेरा कौन का उत्तर बेकार है जो सर्वज्ञ हो कोई इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल जान चुका हो अरे वो कौन है ये भी बड़ी असंभव सी बात है समझना तो फिर वेद है हमारे यहाँ भूतम भव्यम सर्वं वेदात प्रसिद्ध वेद हमारे अथॉरिटी है उनसे पूछना चाहिए तो वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको तो बताया ये मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है इसका प्रमुख गुण है चेतना संसार में दो तत्व हैं एक जड़ एक चेतन हम लोग चेतन हैं और ये पृथ्वी जल तेज वगैरह ये सब जड़ है तो ये चेतन और ये जड़ इन दोनों का मूल क्या है जब पता लगाया तो वेदों ने कहा भगवान है एक उसकी तीन शक्तियां हैं पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो पराशक्ति के अंश तो भगवान के सब पार्षद हैं, भगवान के सब अवतार हैं और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं जीव और माया शक्ति का विकार ये सारा जड़ संसार है और ये भी बताया वेदों ने कि ये जीव और माया भगवान के सदा आधीन रहते हैं और भगवान से ही गवर्न होते हैं जीव में जीवत्व की शक्ति भगवान देते हैं और माया तो जड़ है उसके सर्वे सरवाई भगवान है वो बिचारी क्या कर सकती है बिना भगवान के तो इस प्रकार ये जीव नाधिकाल से माया बद्ध होने के कारण अपने को शरीर मानने लगा और अनंत दुख भोग रहा है। अब जब कोई समझदार होने की उसने चेष्टा की मैं कौन मेरा कौन का उत्तर ढूंढना चाहिए तो वेदों ने बता दिया कि तुम जीव हो तुम्हारा भगवान है वही रिश्तेदार है सदा साथ रहता है और संसार के रिश्तेदार सदा साथ नहीं रहते और जितनी देर साथ रहते हैं स्वार्थ को लेकर इस पॉइंट को नोट करो जितनी देर हमारी रिश्ते को निभाते हैं कब तक जब तक स्वार्थ सिद्धि हो और भगवान उनको हमसे कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो परिपूर्ण आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम उनके भक्त हो जाते हैं उनकी कौन कहे तो वो ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे हित के लिए ही सब कुछ करते हैं उनका अपना कुछ कर्म है ही नहीं देखो जो घी होता है पहले वो मक्खन के रूप में होता है उसके पहले दूध के रूप में होता है उसके पहले वो गाय के स्तन में रहता है तिरण वगैरह के रूप में घास वगैरह के रूप में फिर भगवान की विलक्षण शक्ति के कारण वो घास वास दूध बन जाता है मां के पेट में आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी रिसर्च की कि बाहर से घास इकट्ठा करो और किसी मशीन में डाल के दूध बना दो <laughs> ये गाय भैंस का चक्कर समाप्त हो लेकिन भगवान ऐसा कारीगर है कि गाय तो अपने पेट भरने को चारा खा रही है और उधर से दूध निकल रहा है और वो भी एक शर्त पर निकलता है जब बच्चा पैदा हो ऐसे नहीं निकलेगा जैसे संसारी स्त्री का ऐसे ही गाय भैंस का तो वो दूध जब दही बन गया और दही से फिर मक्खन बन गया और मक्खन से जब हम घी बनाते हैं बड़ी आवाज करता है पट पट पट पट पट, पट, पट क्यों करता है इसलिए करता है कि उसके अंदर एक गड़बड़ चीज है जिसको पानी कहते हैं तरल पदार्थ वो दूध में पानी होता है तभी तो वो तरल है गाय के पेट से ही जो दूध निकलता है उसी में पानी मिला होता है क्योंकि तो घास में भी तो पानी होता है और गाय बाहर से भी पानी पीती है तो वो सब मिलके दूध में आता है तो जब मक्खन बनता है तो उसमें वो दूध का पानी भी मिला होता है तो आवाज करता है और जब पक जाता है तो आवाज कम होती जाती है गंभीर होती जाती है पाट, पाट, पाट, पाट, पाट। एक ऐसा समय आया आखिरी पट हुआ फिर नहीं बोलेगा पक गया जी हम बुलवाएंगे लगाओ और टेम्परेचर लगाए जाओ जला दो उसको बोलेगा नहीं क्योंकि तो बोलने वाला चला गया पानी अच्छा जी फिर एक आटे की रोटी बनाया और उसमें डाल दिया फिर बोला क्यों जी आप तो कहते थे नहीं बोलेगा अब बोला ये महापुरुष भी कर्म कर रहे हैं ये भगवान भी कर्म कर रहे हैं आप तो कहते थे वो परिपूर्ण हो गए अरे वो अपने लिए नहीं कर्म कर रहे हैं अब वो घी बोल रहा है जो आटे में पानी है उसको पकाने के लिए जलाने के लिए और जैसे वो जल गया पानी जिसको आप कहते हैं पूरी पक गई फिर घी चुप दूसरी पूरी डाला फिर बोला पक गई चुप भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते क्योंकि करे क्यों क्यों का जो क्वेश्चन है वो उनका हल हो गया मैं कौन मेरा कौन हल हो गया उन्होंने मेरा को पा लिया परिपूर्ण हो गए नदी समुद्र में गई शांत हो गई तो इस प्रकार भगवान और जीव इन दोनों का संबंध सदा का है और स्वार्थ का नहीं है और अगर स्वार्थ का है तो हम ये कह सकते हैं हमारे स्वार्थ का उधर से नहीं है स्वार्थ हम स्वार्थी रिश्तेदार है भगवान के भगवान स्वार्थी रिश्तेदार नहीं है वो तो केवल हमारा हितैषी है मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे हितैषी है वो मां के पेट में हम गए हमारे साथ गया उस गंदगी में भी हमने इतने गंदे गंदे कर्म किए सब नोट करता है बोर नहीं होता अनंत जन्मों के कर्मों की फाइल सदा लेकर तैयार रहता है कर्म फल देता है हम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं साथ साथ जाता है एक क्षण को वो साथ नहीं छोड़ सकता हम डांटे गाली दे तो भी नहीं छोड़ेगा कानपुर में एक वाइस चांसलर थे उनकी बीवी हमारे सत्संग में रहती थी दिन दिन भर पड़ी रहे लोग उसको मेंटल भी कहते थे और वो लिखती रहती थी बैठे बैठे तो कई दिन जब देखा मैंने कि ये सुनती नहीं कुछ लिखती रहती है हम मजाक की बात कर रहे हैं, तो भी लिख रही है तो हमने पूछा तू क्या लिखती रहती है ये भी लिख लिया हमने कहा कापी ला यह भी लिख लिया तो महाराज जी महापुरुषों की हर बात लिखी जाती है फिर उस पर रिसर्च होती है इस महापुरुष ने क्या कहा किधर देखा कैसे बैठा सब बातें नोट करके इसमें बहुत बड़े भविष्य के लाभ निहित है इसलिए मैं नोट करती हूं <laughs> तो हम लोग स्वार्थी हैं भगवान ऐसा रिश्तेदार है वो तो केवल हमारा हित ऐसी है यह बात अगर हम मान लेते तो फिर ये मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल हो जाता सुना थल माना लेकिन शब्द ब्रह्म निष्णा तो न आया परे यदि श्रम स्त श्रम फलो भागवत ग्यारह ग्यारह अठारह अगर कोई थियरी में पूरी नॉलेज कर भी ले और प्रैक्टिकल न करे तो व्यर्थ है वो नॉलेज जी हम बता दें कैसा बनता है रसगुल्ला हम बता दें रोटी दाल चावल कैसे बनती है तो सामान तो रखा है तुम चार दिन से भूखे क्यों बैठे हो बना के खाओ ना अरे अब कौन बनाओ सो जाएंगे आलस्य में मनुष्य नाम महान रिपोर्ट आलस्य नाम का ये शत्रु हम लोगों के पास बड़ा बलवान शत्रु है ये हर जगह अपना टपनी टांगड़ा देता है भगवान के मामले में खास तौर से अरे अब चलो सो जाओ महाराज जी ने कहा था कि सोते समय एक घंटा कुछ साधना कर लो अरे अब ना थक गए हैं चलो सो जाओ <laughs> कल कर लेंगे फिर कल कर लेंगे <laughs> और अपना अगर मामला हो कोई सांप दिखाई पड़ जाए उसी समय अब हालत से नहीं आएगा ए, ए, ए, ए, ए। ये शरीर की हानि ना हो जाए अब हालत से नहीं होगा अपना मामला आ गया भगवान के मामले में आलस से कर रहे थे कब नहीं सोएंगे ये सांप जब तक पकड़ा न जाए बाहर न जाए कमरे में घूम रहा है चढ़ जाए ऊपर क्या पता तो भगवान ही हमारा रिश्तेदार है इसलिए हमको शास्त्रो वेदों ने भगवान का अंश बताया है लेकिन उसको पाना बहुत आवश्यक है इसके लिए कर्म ज्ञान योग तप तमाम साधनाएं शास्त्रो वेदों ने बताई लेकिन जैद बेकार गई बेकार मान शास्त्रवेद बेकार है है? क्या बकबक कर रहे हो ये बड़े बड़े महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं भगवान ने स्वयं अरे बेकार का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई फल नहीं है वे भी परमार्थ की कुछ दूर ले जाते हैं लेकिन हमको जहां पहुंचना है वहां तक नहीं ले जा पाते हमको अपने घर जाना है भाई। हमको बीच में छोड़ दिया अरे तो तुम्हारा घर पांच सौ मील दूर है वो दो सौ मील तो ले गए हा? तो फिर बेकार क्यों कहते हो अरे इसलिए बेकार है क्यों दो सौ मील जो ले गए और घर नहीं पहुंचे थे फिर हम लौट जाएंगे आगे को नहीं जाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा ये मन चुप नहीं रहेगा अगर भगवान की ओर आप नहीं चलेंगे तो संसार की ओर जाना पड़ेगा हा सौरी इतने बड़े मुनि थे गंगा जी में जमुना जी में डूब करके और जप करते थे डूब करके पानी के अंदर एक दिन पानी के अंदर बहुत बड़े मत्स्य को संभोग करते देखा भार मन ने चिंतन शुरू किया बाहर आ गए हम भी ब्याह करेंगे एक क्षण के कुसंग ने आ, लड़की चाहिए अरे वो मानधाता है इस समय राजा भारत का उसके पचास लड़कियां हैं चलो वहां वहाँ गए और का राजा ने बड़ा पूजा उजा किया मुनि थे इतने प्रख्यात महाराज कोई तो सेवा हमारे लायक हाँ है हाँ, एक सेवा एक लड़की दे दे मुझे ब्याह करेंगे राजा साहब ने सोचा कि ये अट्ठासी साल के हैं बूढ़े इनको लड़की दे अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद जाएगी लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये साप दे देंगे सब लड़कियां काली कलूटी और पुष्टि हो जाएंगी क्या करें तो उनकी एक लड़की ने कान में कहा राजा साहब के आप ऐसा कह दीजिए कि भाई स्वयंबर स्वयंवर कर करजिए जो लड़की आपको पसंद कर ले और वो से हम ब्याह कर देंगे वो लड़की बड़ी चालाक थी उसने कहा हम लोगों में कोई गलमिल के माला डालेंगे नहीं खिचिया के चले जाएंगे और ये जान गए त्रिकालज थे वो ऐसे वैसे जोगी नहीं थे उन्होंने कहा अच्छा मेरी उम्र को देख के ये सब हो रहा है नाटक तुरंत सुंदर बन गए सोलह वर्ष अब सारी लड़कियां देखकर मोहित हो गईं इतना सुंदर लड़का ओ, ओ, सबने माला डाल दिया उन्हीं के ऊपर हम ब्या हम करेंगे हम करेंगे सबसे ब्याह कर लिया मानधाता ने कहा चलो हमको छुट्टी मिली एक एक के लिए बार ढूंढना पड़ता और ये तो बड़े समर्थ योगी हैं इनके यहां क्या कमी है करोड़ों महल बना दे योग शक्ति से उन्होंने भी वैसे कि अपना पचास रूप बना लिया सौभरी ने पचास शरीर पचास महल और सब लड़कियों के पास एक एक रूप से रहने लगे सैकड़ो साल रहे विषय भोग किया 5000 बच्चे पैदा हो गए 50 से 5000 तो एक दिन यमुना जी के किनारे वही बैठे जाके जहां से वैराग्य नष्ट हुआ था यही जगह है जहां हमने विवाह का निश्चय किया था और ये मेरा सर्वनाश हो गया इतने साल तक अब तक मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता उन्होंने कहा अहो इम पश्यत में बिना शम नौ छा पचास अरे मनुष्यों मेरा सर्वनाश देखो एक क्षण के कुसंग ने सर्वनाश कर दिया तुम दिन रात कुसंग करते हो, होते हो हम ऐसा नहीं कर सकते हनारा बेटा लाइक है वो करेक्टरलेस नहीं हो सकता हनारी लड़की नहीं नहीं हम नहीं मान सकते क्या बकबक करता है नहीं मान सकते <laughs> अरे मन इतना बलवान है बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरा को इसने पछाड़ दिया हा तो कुछ दूर ले जाते हैं और मार्ग कर्म मार्ग स्वर्ग तक ब्रह्म तक लेके छोड़ दिया उसने अब आगे जो कुछ हो मैं नहीं जानता मेरी गति नहीं है योगी ने अपने स्वरूप में स्थित करवा दिया भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता ज्ञानी ने आत्मज्ञान करा दिया और भी इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते भाई और ये जो करा दिया उन लोगों ने इसमें भी भक्ति की कृपा से भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कर्म योग ज्ञान आदि जितने हैं ये भक्ति का मुह देखते हैं वो कृपा करें तो हमको हमारा फल मिले तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदु मंगला क्षेम नींदी बिना यदर्पण तस्मै सुभद्र श्रभ नमो नमः दो चार सत्रा भागवत भगवान कह रहे हैं उद्धव ने भगवान से कहा था सुदुश्चरा इमाम मन योग चर्जा मनात्मना महाराज योग मार्ग हमसे नहीं होगा उद्धों कह रहे और आज कल देखो तो गधे भी सब हो गए परम ईश्वर <laughs> कसरत करने वाले भी जोगीश्वर हो गए ना अध्ययन को कुछ है और ना प्रैक्टिकल है और मन पर कंट्रोल की बात तो कहीं सोचे ही नहीं किसी ने उनको कसरत बता देते हैं कहते हैं तुम योगी हो गए और जब जबकि हमारे शास्त्रों में उन्हीं पातंजल योग दर्शन में आसन प्राणायाम के पहले है मन पर कंट्रोल करो फिर आसन करने जाओ शौच संतोष तपहा स्वाध्याय ईश्वर पर निधानी नियम मन पर कंट्रोल करो शरीर को शुद्ध करो संतोष मन में लाओ बासनाए और एक कामनाएं और तृष्णाए समाप्त करो ये सब कर लो फिर आगे जाओ शौच भागवत ने भी पहले योग के लिए शौच बताया सांडल्योपनिषद ने भी यम में शौच बताया पहले मन को शुद्ध करो उसके बाद जाओ आगे आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करो और फिर भी माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं होगी योग से यानी योग में भी पहले मन पर कंट्रोल ज्ञान में भी पहले शांत फिर दानता मन पर कंट्रोल और भक्ति में आ, कुछ नहीं है न देश नियम नकाल नियमस्तथा कोई नियम नहीं राम नहीं कह सकते तुम इतने पापात्मा मरा मरा बोलो उलटा नाम जपा जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा कुछ नहीं है कोसो सुर का हरे रूपासने स्वे हृद छिद्रवत सता सात अर्थ प्रहलाद ने कहा था अरे मनुष्य भक्ति में क्या कठिनता है वो अंदर बैठा है जिसकी भक्ति करना है खाली भान लो तुम आनंद सिंधु मध्य तब बासा ने कत मरसी पियासा पानी महमीन पियासी सुन सुन मुही आवती हासी मुझे हंसी आ रही है पानी के अंदर समुद्र के अंदर मछली और प्यासी है।, है क्या बेवकूफी की बात करते हैं अरे बेवकूफी की नहीं है समस्त विश्व के जीव यही कर रहे हैं और उनको जरा सा कह दो कि तुम अल्पज्ञ हो तो गुर्राज आए मुझे अल्पज्ञ कहा एको ूढ़व्याभूताध्यक्षता साक्षी चेता केवलो निर्गुण श्वेताक्षे घर एक देव भगवान श्री कृष्ण सबके भीतर बैठे हैं सबके राक्षस के भी कुत्ते बिली गधे सुअर तीट पतंग सबके भीतर और सर्वव्यापी भी है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना प्रेम होना चाहिए सर्वत्र है लेकिन दिखाई पड़ेंगे भक्ति से लेकिन वो कौन सी भक्ति है दो प्रकार की भक्ति होती है एक भज्यते इति भक्ति और एक भजनम इति भक्ति भज्यते माने भगवदाकार मंत करणम क्रियते अनया भगवान को हृदय में लाना साधना गधे की अक्ल से समझो भगवान में मन को निरंतर लगाना एक भक्ति है और दूसरी भक्ति भगवान का में मन का लग जाना कि परिश्रम करने पर ना हटाए मन वृंदावन में एक गोपी जमुना के किनारे बैठकर आंख मूंद कर पत्थर की तरह निश्चल उधर से नारद जी जा रहे थे कहा देखो इतनी सुंदर लड़की आंख कितना श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है खड़े हो गए जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोला हमने कहा देवी आप श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी उन्होंने कहा है बाबा उसका नाम लिया मैं उसको निकाल रही थी तंग आ गई हूं मैं विवाहिता स्त्री हूं मेरे पति है बच्चे हैं गृहस्थी है सब तरह का काम करना पड़ता है मुझको वो कुछ करने नहीं देता रोटी हम तवा पर डाल रहे हैं और वो आके बैठ गया मुरली बजाने लगा रोटी जल गई अब साथ डांट रही है कहती है हम इनको वो जाके पास ले जाएंगे झाड़ तो फूक करवाएंगे कोई लग गया है इसको भूत है भूत नहीं नंदपूत लग गया है हाँ। ये दो प्रकार की भक्ति होती है तो जिस भक्ति में मन को लगाना है उसके विषय में हमको समझना है बड़ी गहराई से गंभीरता से डिटेल से ये कल से बोलिए लाडली लाल की